ब्लॉग की एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनते हैं प्रेरणादायक कहानी आरुणी उद्दालक की गुरु भक्ति राजा जन्नीजय की नगरी में में नामक प्रसिद्ध गुरु का आश्रम था इनका एक सबसे उत्तम शिष्य था आरुणी आरुणी की गुरु भक्ति इतिहास के पन्नों में गुंजायमान है घटना कुछ इस प्रकार है एक बार गांव के पार मेड़ में दरार बन जाती है इससे पानी रिस रिस कर खेतों में आने लगता है जिसे रोकना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि ऐसा न करने पर खेतों में पानी घुसने का खतरा था जब यह बात आश्रम तक पहुंची, तब गुरु अयुद्धौम्य को गांव की फसलों की चिंता होने लगी तब वे अपने शिष्य आरुणी को अपने पास बुलाते हैं, समस्या के बारे में विस्तार से बताते हैं और आदेश देते हैं। पुत्र आरुणी इसी समय जाकर मेड़ से बहते पानी का कोई उपचार करो वरना पानी का बहाव बढ़ते ही मेड़ टूट भी सकता है और अगर ऐसा होता है तो वो सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। गुरु की आज्ञा पाते ही आरुणि बिना कुछ सोचे अपने कार्य को पूरा करने लक्ष्य की तरफ चल पड़ता है गांव में पहुंचने पर आरुणी पूरी स्थिति समझता है और कई प्रकार से मेड़ से बहते पानी को रोकने का प्रयास करता है लेकिन पानी का बहाव अधिक होने के कारण दरार में लगी कोई भी सामग्री टिक नहीं पाती है और पानी तेजी से खेतों की ओर आने लगता है तब आरुणी विचार करता है और उस मेड़ की तरार पर स्वयं ही लेट जाता है पानी बहुत ठंडा होने के कारण आरुणी को कंपन महसूस होने लगता है लेकिन उसके लिए गुरु का आदेश सर्वोपरि है वो कितनी भी तकलीफ सह लेगा पर गुरु के आदेश की अवहेलना नहीं करेगा आरुणि इस तरह से सुबह से शाम तक मेड़ पर लेटा रहता है और पानी से खेतों की फसलों को बचाता है पूरी श्रद्धा से अपने गुरु के आदेश का पालन करता है उधर आश्रम में गुरु बहुत चिंतित है संध्या होने को है और आरुणी की कोई खबर नहीं अब तक तो को घर आ जाना था। इन्हीं सब विचारों से घिरे में सोच में बैठे हैं, तभी दूसरे शिष्य गुरु के पास जाकर चिंता का कारण पूछते हैं गुरुजी कहते हैं पुत्रों, मैंने सुबह आरुणी को मेड़ के दरार भरकर खेतों को पानी से बचाने के लिए भेजा था उस बात को बहुत समय हो गया अब तक तो आरुणी को आश्रम आ जाना चाहिए था वो संध्या की प्रार्थना कभी नहीं छोड़ता आज पहली बार वो उसमें उपस्थित नहीं हुआ कहीं कोई चिंता का विषय तो नहीं है आरुणी किसी बड़ी परेशानी में तो नहीं फंस गया है सभी चिंतित होकर मेड तक जाकर देखने का निर्णय लेते हैं गुरु एवं कुछ शिष्य को देखने आश्रम से निकल पड़ते हैं। मेड़ के पास पहुंचकर गुरु जोर जोर से आरुणी को पुकारते हैं। थोड़ी देर बाद आरुणी को गुरुजी की आवाज सुनाई देती है और वो जोर से उत्तर देता है गुरु जी मैं यहाँ हूँ सभी आरुणी की तरफ भागते हुए आते हैं और गुरु अयोध्या में जल्दी से आरुणी को खड़ा करते हैं सभी शिष्य मिलकर दरार को भरते हैं गुरुजी जी आरुणी से पूछते हैं पुत्र तुम भीषण ठंड में इस तरह पानी में क्यों लेटे थे? तुम्हारा पूरा शरीर ठंड से नीला पड़ गया है अगर अभी हम नहीं आते तो तुम मृत्यु के समीप ही थे आरोही सिर झुकाकर कहता है क्षमा कीजिए गुरुवर मैंने आप सभी को बहुत कष्ट दिया किंतु आपने मुझे पानी बंद करने के लिए भेजा था जिसे मैं अकेला नहीं कर पाया तब मेरे पास एक ही उपाय था जो मैंने किया गुरु ने कहा तुम आश्रम जाकर इसकी सूचना दे सकते थे अपने प्राणों को इस तरह से संकट में क्यों डाला तब कहता है हे गुरुवर आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है आपकी चिंता मेरे लिए सबसे बड़ी है अगर मैं आश्रम आता तो फसल का कई हिस्सा बर्बाद हो गया होता और यह जानकर आपको बहुत दुख होता और मेरे कारण आपको मिला दुख मेरे लिए मृत्यु के समान ही है इसलिए मैंने मेड़ पर लेटकर पानी को रोकने का निर्णय लिया आरुणी की ऐसी निष्ठा देखकर अयोध्या को अपने शिष्य पर गर्व महसूस होता है और वो आरुणी को आशीर्वाद देते हैं पुत्र तुम्हारा नाम सदैव गुरु भक्ति के लिए जाना जाएगा युगो युगो तक तुम्हें सुना एवं पढ़ा जाएगा और तुम्हारे द्वारा किए गए इस कार्य का बखान कर आने वाली पीढ़ी को गुरु भक्ति का पाठ सिखाया जाएगा और इस तरह गुरु, गुरु अयोधाम आरुणी को एक नया नाम उद्दालक देते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें बिना किसी अध्ययन के सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त हो इस तरह उस दिन आरुणी की शिक्षा खत्म होती है और गुरु उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का आदेश देते हैं आरूढ़ी का नाम उन्हें महान शिष्यों के साथ लिया जाता है जो गुरु आदेश को सर्वोपरि रखते हैं जिनमें एक नाम एक का भी है यह दोनों ही नाम गर्व के साथ लिए जाते हैं आज गुरु शिष्य की वो परंपरा विलुप्त हो चुकी है ऐसे में छात्रों को इसका ज्ञान केवल इन ऐतिहासिक कहानियों के जरिए ही मिलता है जो उनमें संस्कारों को पोषित करता है अपनी आने वाली पीढ़ी को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ सांस्कृतिक भी बनाए जिसमें ऐसी कई कहानियां आपकी मदद करेंगी जिससे आने वाली पीढ़ी में सम्मान के भाव उत्पन्न होंगे और उनमें अपने से बड़े एवं अपने शिक्षकों के प्रति आदर का भाव बनतेगा अभी आप सुन रहे थे कहानी आरुणी उदालक की गुरु भक्ति वाचक स्वर भारती परिमल